विक्रांत ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही जाकर बैग को खोल दिया बैग को खोलकर वो उसके भीतर रखे छोटे छोड़ छोटे कागज़ के टुकड़ों को बाहर निकालने लगा। विक्रांत निडर होकर बैग खाली कर रहा था लेकिन सिक्योरिटी गार्ड और रोहित दोनों ही बिल्कुल भयभीत होकर उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे यहाँ तक की गार्ड ने खुद के साथ रोहित को भी जमीन पर लिटा दिया था ताकि वो खुद को बम के धमाके से सुरक्षित कर सके हे भगवान कितना कागज भर दिया है इन्होंने विक्रांत अभी भी बैग में से कागज निकाल निकाल कर बाहर फेंके जा रहा था क्यूँकी विक्रांत को अपनी एक्टिंग पूरी करनी थी इसलिए उसने पहले बैग में से सारे कागज निकाल कर बाहर फेंके और फिर बैग को ऊपर नीचे करके संदेह की नजर से देखने की एक्टिंग करने लगा इसके बाद उसने बैग को ले जाकर अपनी गाड़ी में रख दिया मानो अब वो इस बैग का फोरेंसिक टेस्ट करवाएगा वैसे सच कहें तो इस वक्त विक्रांत रोहित से हजारों सवाल पूछना चाहता था वो रोहित से अशोक और करण के बारे में जानना चाहता था लेकिन ये दोनों उसके बाप रमाकांत अग्रवाल के अच्छे दोस्त थे तो हो सकता है कि रोहित को उनके बारे में कुछ पता हो और हो सकता है कि रोहित से कुछ ऐसी बातें भी पता लग सकें, जिससे कि विक्रांत को केस में मदद मिल जाए लेकिन अब रोहित को ये बात अच्छे ऐसी पता लग चुकी है की विक्रांत उन्नीस के किडनेपिंग केस आरोप काम कर रहा है ऐसे में अगर विक्रांत उससे कुछ भी सवाल जवाब करता है तो रोहित को उस पर और शक हो सकता है और फिर हो सकता है कि वो अपने बाप रमाकांत अग्रवाल से भी इस बारे में कुछ कह दे फिर तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी यही सोचकर विक्रांत ने रोहित से अभी कोई भी सवाल जवाब नहीं किया लेकिन उसने रोहित का फोन नंबर जरूर ले लिया था और साथ ही रोहित से भी कह दिया था कि उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है रोहित से ये सब कहने के बाद विक्रांत फेक बम वाला बैग अपनी गाड़ी में भर के वहाँ से निकल आया अब तक विक्रांत को काफी भूख लग चुकी थी वो रास्ते में ही गाड़ी खड़ी करके एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाने लग गया तभी उसके पास एसएसपी एस रोनित का दोबारा से फोन आया उन्होंने विक्रांत के काम की तारीफ करते हुए बताया की जिस काम के लिए वो लोग तनिष्क टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग में गए थे वो काम हो चुका है रोनित ने ऑफिस के भीतर रखा सारा डेटा निकाल लिया है और अब बस उसे इस डेटा को डिकोड करके सारी इन्फॉर्मेशन निकालना है। रोनित विक्रांत द्वारा किए गए बम वाले प्रैंक को सुनकर खूब हंसा। साथ ही उसने विक्रांत के काम करने के अंदाज को भी खूब सराया इसके साथ ही रोनित ने विक्रांत को बताया कि उसने जो काम किया है उसके लिए उसे रिवॉर्ड जरूर दिया जायेगा इसी खुशी में विक्रांत ने तुरंत ही अपने गुर्रे सरताज को फोन करके उसे भी रेस्टोरेंट में बुला लिया सरताज और उसके तीन अन्य दोस्तों को रेस्टोरेंट में बुलाकर विक्रांत ने उन्हें जमकर खिलाया पिलाया इसके बदले में वो लोग विक्रांत के और वफादार हो गए सरताज ने तो विक्रांत से साफ कह दिया साहब, ये तो कुछ काम नहीं था आपको जब भी जहां भी जरूरत हो हमें बस इतला कर दीजिए हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है विक्रांत वापस से पुलिस स्टेशन पहुंचा अब तक यहाँ सब लोग काम में जुटे हुए थे क्यूँकी इस पुलिस ब्रांच के ऑफिसर टीम ए और टीम बी में बटे हुए थे इसलिए नैना देव और अमित समेत अपने सभी टीम मेंबर को टीम बी के ऑफिस में ले जाकर काम कर रही थी जब विक्रांत वापस टीम ए के ऑफिस में पहुंचा तो उसे यहां का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे सबके सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। और सब उससे कुछ छुपा रहे हो सबसे अजीब व्यवहार तो टीम लीडर चेतन का था जब विक्रांत ने चेतन के करीब जाकर उसे गुड आफ्टरनून कहा तब भी चेतन ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया ऐसा लग रहा था कि वो विक्रांत से कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था विक्रांत भी मनमोजी आदमी है वो भला क्यों पूछे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है इस वक्त ऑफिस में जतन और राघव भी नहीं दिख रहे थे तो विक्रांत सबसे पहले सुनिधि के पास पहुंचा सुनीदी भी विक्रांत को अलग नजरों से देख रही थी मानो वो भी कुछ विक्रांत को बताना चाहती है लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है विक्रांत ने फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया उसने सुनीदी के पास पहुंचकर शांति से अपना फोन बाहर निकाला रोहित की मां की फोटो सुनीदी को दिखाने लग गया अच्छा ये फोटो ध्यान से देखो इसकी शक्ल नितिन खरबंदा से नहीं मिल रही ऐसा नहीं लग रहा की ये नितिन की माँ है क्या सुनिधि सुनिधि ने कंफ्यूज होते हुए विक्रांत के हाथ से फोन लिया और फोटो को निहार कर देखने लगी hmm, एक नजर देखने में तो लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं आप ध्यान से देखिए इसकी इसके होंठ सब अलग हैं। हाँ बाल थोड़े सेम लग रहे हैं दोनों के बाल थोड़े करली से हैं ना? इसलिए लग रहा है की नितिन की ही माँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा अच्छा तो कहीं प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं विक्रांत कुछ कहने जा रहा था लेकिन बीच में ही रुक गया क्या सुनिधि ने बिल्कुल सीरियस होते हुए विक्रांत से पूछा सर आपको ये फोटो कहाँ से मिली हम्म hmm, ये रोहित की माँ यानी रमाकांत अग्रवाल की वाइफ की है विक्रांत ने जवाब दिया क्या रामांत की हार्ट डिजीज था हॉस्पिटल में एडमिट थी वही हॉस्पिटल में ही उसकी मौत हुई थी सब रिकॉर्ड है और डॉक्टर ने तो ये भी कहा था की उसकी ये बीमारी उसके बच्चे में भी आ सकती है इसलिए रमाकांत आज भी अपने बेटे रोहित के हार्ट का रूटीन चेकअप कराता रहता है सुनिधि ने जवाब दिया ओह, चलो कोई नहीं विक्रांत ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा अच्छा तुम आ, थोड़ा ये पता लगाने की कोशिश करो कि कहीं रोहित अग्रवाल की मां और नितिन खरबंदा की फैमिली के बीच कोई कनेक्शन है क्या थोड़ा खरबंदा फैमिली और अग्रवाल फैमिली के कनेक्शन के बारे में पता लगाओ ओके सर सुनिधि फिर से मॉनिटर स्क्रीन की ओर देखते हुए अपने काम में लग गयी अच्छा हाँ सुनिधि विक्रांत ने अचानक सुनिधि को बुलाते हुए कहा यह बताओ मेरे जाने के बाद केस में कुछ प्रोग्रेस हुआ क्या कुछ पता चला कुछ हुआ क्या मैं ऑफिस में जब से घुसा हूं तब से सब लोग मुझे अजीब तरीके से घूर रहे हैं सुनिधि आवाज़ होकर विक्रांत की तरफ देखने लगी फिर उसने ऑफिस में इधर उधर नजरें दौड़ाई जब उसने देखा कि इस वक्त आसपास चेतन नहीं है और बाकी मेंबर्स भी अपने काम में मशगूल हैं तब उसने बिल्कुल धीमी आवाज में फुस हुए विक्रांत से कहा अरे सर आज सुबह मीटिंग में बड़ा बवाल हुआ बवाल क्यों विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा उत्सुकता वश उसकी आवाज थोड़ी तेज निकल गई सुनिधि ने तुरंत ही अपने फोटो पर उंगली रखते हुए विक्रांत को धीरे धीरे बोलने का इशारा किया आराम से बोलिए हाँ क्या हुआ बताओगी नैना और पुष्कर के बीच कुछ बहस हुई है क्या सुनिधि के चेहरे और घबराहट के भाव साफ तौर पर देखे जा सकते थे उसने फिर से चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद कहा सर ये जो नई टीम लीडर आई है ना नैना ये बहुत अक्खड़ है ये सुनकर विक्रांत को थोड़ी खुशी हुई क्योंकि उसे आज पूरी उम्मीद थी कि नैना ने पुष्कर या चेतन में से किसी एक को सबक जरूर सिखाया होगा और विक्रांत तो मन ही मन यही चाहता था उसकी तो खाश यही थी कि नैना एक दिन पुष्कर को अपने गुस्से का शिकार बनाए इसी उत्सुकता में विक्रांत ने सुनिधि से फिर सवाल किया क्या किया नैना ने आज पुष्कर और चेतन ठीक तो है ना है अरे सर आज सुबह क्या हुआ की पुष्कर सर को हमारी केस प्रोग्रेस के बारे में पता चल गया फिर वो मीटिंग में ही सबके ऊपर चिल्लाने लग गए कि के उन्हें केस के प्रोग्रेस के बारे में कुछ क्यों नहीं किया गया वो सबके ऊपर चिल्ला रहे थे तभी था उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा नैना ने पुष्कर सर से कह दिया कि आपने सब के आप सबको मना किया था की कि कोई भी केस की रिपोर्ट सीनियर तक नहीं पहुँचाएगा और उनमें से ये भी कहा था की आपने सबको मारने की धमकी भी दी थी और कहा था कि अगर कोई सीनियर्स तक केस की इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे आप पीटेंगे ये सुनकर विक्रांत शॉक्ट रह गया उसके चेहरे का रंग उड़ गया नैना इतनी ओछी हरकत कर सकती है ऐसा विक्रांत ने कभी सोचा भी नहीं था